गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदि राधिका बंदेराधिका दयम् गोपीजन समयूत बिंदव मनोहर कल्पतरु छाकूश कृपासीध्य वजु पतिता पावे भष्णवेभ्यो नमो नम मूको दिवाचा लंगुंग लंग लंग गिरी यम वंदे परमांदमाधव बृंदावितुषदे वै पीया वैकेश भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृतन चयन देवी सरस्वती वतोजयो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति सदा प्रमदा जगोदेय सीभवीष्टोहम तीथास्प शिव विरचि शरण्यतिहांपनिपूत वंदे महापुरुष ते चरण स्तुस्त सुराजक्ष्यं धर्मीर्ज वचसा जदगा गई तप्सिम वधा वो वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदमशाया विस्वर्जित कि बपोवधु स्वर्श पूर्णनुरागरसागर सारूर्ति साराधिका मदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद श्री आदत तो गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरी हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुलित तो भुजौ कन का बतो संकेत कवितरो कमलायताक्ष विशाम जुगध पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणा उतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरी नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्वन्दि दिव्यूप मुक्ति मुक्ति ददसनी भाव सदा नंगातरंगरमणीयजटलापं गौरी गौरीर विभुशी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम वरानस पुरपती भजबीशनाथ बागीश वी वक्षशी हृदय संबी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 विषयासक्त चित्ता नाम कृष्ण अवेश शुदूरता शिलभक्ति तो सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताए हम लोग इस जगत में ईट हम लोग इस जगत में ईट पाथर का मिस्त्री बनने के लिए नहीं आए हैं हम लोग इस जगत में बड़ा भारी हमारा जो क्षमता है इसको स्थापन करने के लिए नहीं आए हैं ये शरीर के द्वारा भजन हो जाए ये शरीर के द्वारा उपकार हो जाए अपना उपकार तथा सब कोई का को उपकार बन जाए यही अच्छा है विषयासक्त चित्ता नाम कृष्णावेश तो अगर विषय में चित्त आकर्षित है तो किसी भी हालत से विष्णु में अर्थात भगवान में कृष्ण में मन नहीं ला सकता लगना संभव नहीं विषयाशक्त चित्तो किसी भी हालत से भगवान का चिंतन शरण मानन कर नहीं सकता संभव नहीं काल इस विषय का थोड़ा चर्चा हुआ था और बहुत उदाहरण भी प्रस्तुत हुआ था फिर भी धैर्तु विषण पुंग संगस संगस्ते सुपजाय थे संज्ञात संज्ञात कामहा कामात्त क्रोध अविजायते क्रोधात् भवती सन्मोह सन्मोहात्ति बिभ्रंग स्थिति विभ्रंगसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पुनर्स इस श्लोकों का थोड़ा व्याख्या हुआ था उदाहरण देके फिर भी श्रीमद्भागवत जी महापुराण से एक उदाहरण और सुन लो यह श्लोक विशेष गुरुत्वपूर्ण है ये समझ में आ जाए तो आपका कोई समस्या नहीं होगा नहीं तो भजन करना मुश्किल है भजन संभव नहीं है भागवत में आता है पुरुराजा राजा वही जो पुरुराजा है, पुरुरवा, पुरुराजा ना पुरुरवा, पुरुरवा बड़ा भारी प्रतापशाली राजा है देवता लोग भी उसका बाहुअल क्षमता देख के बड़ा हैरान हो जाता इसी पूर्वा का क्या, क्या हुआ था मैंने इसी पूर्वा उर्वशी का चक्कर में आ गया उर्वशी आए स्वर्गों में उर्वशी तिलोत्तमा मैनो ये सब है देवता लोगों को आनंद देने के लिए सर्गवासियों को तथा देवताओं को आनंद देने के लिए रहते हैं और उर्वशी का मन आकर्षित हुआ पुरुरावा राबा का ऊपर क्योंकि इतना बड़ा प्रतापशाली राजा इतना खमता इतना सुंदर चेहरा तो उर्वशी आकांक्षा किया तो उर्वशी आके उसका पीछे लग गए और उर्वशी जैसा जो है उसका पीछा कौन छुड़ा सकता है पूर्वा राजा उसका कहने में आ गया और आपस में मिलजुल सब कुछ हो गया और फिर उसका साथ बसा लिया संसार फिर उसका बाद जब पुरुरवा राजा का मन उर्वशी का ऊपर आकर्षित होते होते होते होते आपने को टोटली खो बैठा है आपने आप अपने में आप नहीं है उसका एंटर माइंड संपूर्ण मोन मन जो है उसमें पुरुरवा पुरुरवा का मन में पुरुरवा राजा का मन में उर्वशी छोड़ और कुछ नहीं है उर्वशी का अपना मुख का खुशबू उसका चाल बोल उसका देखना उसका प्यार बस उसी में फंस गया बस इसके बाद उर्वशी जो कंडीशन रखे थे जो ऐसा करने से हम चला जाएं हम रहेंगे नहीं तो ऐसा स्थिति हुआ उर्वशी उसको उसी बहाने लेकर उसको फेंक चला गया जबकि उसका अवस्था ऐसा हो गया कि उसको जीना मुश्किल है और उसके बाद वो पागल का मा इतना बड़ा प्रतापशाली राजा तमाम दुनिया ढूंढने लगे कहाँ उर्वशी है छानबीन करके उर्वशी तो भग गए ढूंढते ढूंढते कई महीना बाद उसका साथ दर्शन हुआ किसी हरिद्वार फरिद्वार किसी क्षेत्र में उसका दर्शन हुआ तो रोने लगे अरे आपको छोड़ के हम तो मर जाएं आप कहाँ जा रहे हैं हमको छोड़ ऐसा करके पीछे भागने लगे तो उर्वशी उसको कुछ उपदेश दिए वो सुनने का लायक है और इसके बाद महाराज देवता लोग ए ये जो पुरुरवा राजा को वंचित किए क्योंकि पुरुरवा ये उर्वशी लोग प्राप्ति करने के लिए भजन जमाया भजन कृष्ण का करना चाहिए भगवान का लेकिन उर्वशी को प्राप्ति कर उर्वशी लोग उर्वशी के पास जाएंगे इसलिए तपस्या शुरू किया भजन शुरू किया और देवता लोग देवता लोग बहुत चालू है देवता लोग आके उसको उग्नीस थाली दे दिया जिसको बाहरी दृष्टि में लगेगा कि उर्वशी का माफी जैसे सीता देवी को हरण करने के बाद छाया सीता आया उग्नि प्रकट कर दिया छाया सीता को वैसा ही पकड़ लो उसका पीछे बहुत टाइम बर्बाद किया अंतिम में जब हृदय में निर्वेद पैदा हुआ तो रोते रोते उसका अफसोस का सीमा नहीं रहा अथ हो गया तो देखो धैतु विष नपुंसतेष उपजाते संज्ञात संज्ञात काम कामात क्रोधो क्रोधोपजाते क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोहात्ति विभ्रम स्थिति विभ्रंसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् ऐसा करके विषयों का पीछे आदमी भाग रहे हैं काल भी थोड़ा चर्चा हुआ था शब्द स्पर्श रूप रस हो ये विषय में स्वाभाविक रूप हमारा जितना सारे इंद्रियां हैं इंद्रिया उसका पीछे पड़ जाते उलझ जाते हैं एक एक इंद्रियों का जो विषय का वस्तु है वो जीवात्मा को फेंक सकता है एकदम नरक में एक एक जीव एक, एक एक इंद्रियों का जो भोगने का विषय है उदाहरण दिया था कल वह था आँखों का विषय जो है रूप उसका पीछे पतंग दौड़ते दौड़ते आग में छलंग लगा के प्राण को विसर्जन देते कानों का जो विषय है सर्वणिंद्रियों का विषय इसका पीछे हिरण दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देता है क्यों वैसे वैलियों का जो वंशित धनी है उसका पीछे हिरण दौड़ता है और उसको मार डालता है जवान का लालच इसका पीछे मछली प्राण देते स्पर्शो सुख के कारण हाथी हस्ती हस्ति का पीछे प्राण दे देता है उसको पकड़ के ले जाता है ऐसा करके एक एक इंद्रियों का एक एक इंद्रियों का विषय का जो भोग का जो वस्तु है ये बहुत खतरनाक है जीवात्मा को एकदम सत्यनाश का रास्ता में ले जाएगा और पांच विषय एक साथ लग जाए तो कहना ही क्या? एक विषय पीछे में लग जाए तो उसका ही हालात ख़राब है और अगर पांच विषय जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधो ये अगर लग जाए तो इसको कहने क्या ये तो और फिर उसका बाद बताया था नस्ती बुद्धि अयुक्तस्व न चा अयुक्तस्व भावना न चा अभावायतः न चा अभावतः शांति और कुतो सुखम जो अयुक्त है जिसका चित्तो समाहित नहीं है उसको इंद्रिया जो है उसका वशीभूत नहीं है इसके द्वारा इसका आत्मविष्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होता मन का जो सेटलमेंट हो नहीं होता इस अवस्था में वो अशांत रहता है किष्णु भक्त निष्काम अतएव शांत कृष्ण भक्त तो छोड़कर दुनिया में देवता से लोकर किसी को शांत नहीं बोल सकते एकमात्र वैष्णव जो है वो शांत हो सकता क्यों भले कृष्ण भक्तों निष्काम है उसका हृदय में कोई विषय का कोई स्पर्श नहीं है तरंग नहीं है वैष्णवेर हृदय सदा गोविंद विश्राम अब ये प्रश्न किया जाए कि गोविंद का हृदय में भक्तों का हृदय में गोविंद का विश्राम होता है ये क्या मतलब है इसका माने क्या है वास्तविक विचार तो ये हैं कि अनिरुद्ध विष्णु का रूप पाकर कर परमात्मा हर जीवात्मा के हृदय में है हर जीवात्मा के हृदय हाथी का हृदय में घोड़े का हृदय में शेर का हृदय में हर कोई का सांप गाधा गोड़ू, सब कोई के हृदय में वही अनिरुद्ध परमात्मा साक्षी रूप में रह जाता है ना? तो आपने क्यों बताया कि भक्तिर हृदय सदा गोविंद विश्राम क्या वो लोगों का हृदय में भगवान नहीं है तो गोविंद का विश्राम नहीं हो सकता शास्त्रों का विचार है कि नहीं महाराज विश्राम नहीं हो सकता बोले क्यों कौन समस्या खड़ा किया जो भगवान का विश्राम नहीं हो सकता बोले समस्या तो ये है कि हर जीवो का हृदय में हर मानव का हृदय हर जीवो का हृदय में कामना वासना तो है जो पशु पक्षी है उसका हृदय में भी थोड़ा बहुत इच्छा है आशा है ना सबको हृदय में और मानव के हृदय में हर मानव के हृदय में तो आशा आकांक्षा रहता है बहुत सारे विषय का तरंग रहता है जब विषय का उठपटांग है हृदय में तो वो उधर हृदय अशांत रहता है उस हृदय गहबर में अनिरुद्धो रूपी जो परमात्मा है हैं खरदाई वो तो ऐसे है लेकिन भगवान का विश्राम जो है विश्राम स्थली है वो एकमात्र है भक्तों का हृदय में जहाँ वैष्णवों का हृदय में जहाँ बिल्कुल कामना वासना का कोई उठपठंग नहीं है इसीलिए उधर भगवान का विश्राम होता है और अशांत व्यक्ति का शांति मिलना संभव नहीं है अशांत व्यक्ति विषयों का पीछे दौड़ता है और कोई अगर उसका साथ टक्कर हो जाए तो बोला आप हमको शांति नहीं देते हो वास्तव बात यह है कि ये खुद ही अपना अशांति के कारण है अपना हृदय में जो कामना बसना है उसके लिए उसका दौड़ भागा दौड़ी है और इसीलिए उसका हृदय अशांत है नहीं तो अशांति का कोई कारण ही नहीं हो सकता क्या अम्बरीश महाराज जी इतना सेवा करके सप्तदीप अधिपति सप्तदीप का अधिपति है फिर भी भगवान का नवविदा भगवान के चरण में नवविधा भक्ति जाजन करता है पृथ्वी महाराज करता है जनक महाराज जनक महाराज करता है विशेष करके जो महाजनों का बात बताया एलो का हृदय में क्या है बल इतना सारे काम करने का बाद भी मन अशांत नहीं होता क्यों ये सब जो है अम्बरीश महाराज जनक महाराज ये सब भगवान का लिए भगवान के लिए करता है अपना कोई उसमें बेचैनी नहीं है क्योंकि अपना कोई इच्छा नहीं है इसे दुर्वासा मुनि जो सांप दे दिया उसका बाद भी उसका मन हिला नहीं शांत होकर के रह गया किसी भी हालत से उसका अंदर में कोई विकार नहीं आया दुर्वासा मुनि अपना जटा को काटकर उसका अंदर में उसको जमीन पे फेंक दिया उसमें कृता निकल गया राक्षसी जैसा है खाने आ रहा है फिर भी उसका बाद अम्बरीश महाराज किसी भी हालत से अपने को बचाने का कोशिश नहीं किया क्योंकि आत्मा भक्ति है ना हर हालत में उसका अंदर में ये भावना है कि जो कुछ करना है वो ठाकुर जी करेगा ठाकुर जी का इच्छा जो है वो होगा ऐसा करके तमाम समस्याओं को समाधान कर दिया कौन अम्बरीश महाराज उल्टा क्या हुआ ये महाभागवत अम्बरीश महाराज का पीछे भागना पड़ा किसको दुर्वासा मुनि को क्षमा करो बोल के पैर में पड़ा हमको क्षमा कर दो दुर्वासा मुनि जी जैसा इतना बड़ा तपस्या है इतना बड़ा ऋषि है वो क्या है इस स्मरण के चरण पकड़ने के लिए गया पड़ गया क्षमा करो हमको क्षमा करो वैष्णवों का ऐसा ही गुनावली है तमाम गुनावली वैष्णवों का हृदय में रहता है शरीर में रहता है दय में भगवान है इसलिए तमाम गुनावली वैष्णवों का अंदर रहता है इंद्रियानम ही चरताम जन्मनोन विधीय थे तदस्हर प्रज्ञा वायुर्नाभ मिबाबसी काल इस बात का चर्चा हुआ था एक इंद्रिया अगर एक विषय का पीछे उचाटन हो गया है विषय का पीछे वो क्या करे वो मन को चंचल बना देगा और जैसे नाभ है समुंदर में बड़ा भारी हवा का झोंका आया साइक्लोन आया तो वो नाभ चलाने वाले भी घबरा जाएगा नाभ चंचल हो जाए यहाँ तक डूब भी सकता है बचाना मुश्किल हो जाता है ऐसे ही विषयों का पीछे जब दौड़ता है और इंद्रियों एक इंद्रियों का जो एक एक विषय है उसका पीछे अगर इंद्रियो दौड़ा और मन भी उसका सहयोग किया तदसहरति तदस् प्रज्ञान उसका जितना बुद्धि है विचार है सारे खो जाता है वो उसका पीछे उसका बड़ा भारी विपत्ति आ जाता है तस्मा यसो महाबाहो निगृहिता सर्वस इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञापतिष्ठिता तस्मा यस्सो महाबाहो हे अर्जुन जिस व्यक्ति का ऐसा क्षमता आया कि सम तमाम इंद्रियों को बस में कर लिया इंद्रियों उसको बात सुनता है किसी भी हालत से दौड़ता नहीं निग्रितानी सर्वसो टोटली इंद्रियों को बस में ला कर लिया इंद्रियानी इंद्रिया तस्व प्रज्ञा सर्व प्रकार विषयों से हटाके इंद्रियों को पूरा बस में कर लिया ऐसा जो स्थिति है इस व्यक्ति का प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुआ है बोलके माना जाता है इसका ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित इसका जो प्रज्ञा है ये प्रतिष्ठित है क्योंकि विषय उसको बिगाड़ नहीं सकता इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो या निशा सर्व नाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्वतो मुने या निशा सर्वभूतान तस्म जागृति संयमी संयमी कौन होता है यह सब व्याख्या हो गया जिसका मन अंतर्मुखी हुआ जिसका मन भगवत चरण में लग गया है वो अंतर्मुखी है उसका प्रज्ञा जरूर प्रतिष्ठित है वो संयमी है संयमी व्यक्ति का संयम रहता है और विषय में रमण करने वाले जो संसारी आदमी हैं वो क्या करता है कि विषय का चिंतन में बड़ा होशियार है विषय का चिंतन में इतना होशियार है तो मत पूछो इतना होशियार है तमाम जो उसका व्यावहारिक वस्तु है दुनियादारी का वस्तु है उसमें एक बहुत विचार बना के रखता है किसी ने अपना रुपया को घर का अलमारी में रख दिया उसका दोस्त को जब जानकारी हुआ जब वो बोला कि हम रुपया को अलमारी में रखा वो बोले अरे महाराज क्या पागल है तू रुपया को पोस्ट ऑफिस में डाल दे या तो बैंक में डाल दे नहीं तो उधार का थोड़ा शेयर खरीद ले तेरा पैसा बढ़ जाएगा ऐसा करके विषयों का चिंतन में विषयी आदमी हर वक़्त होशियार है, हर वक़्त किस में लाभ होगा किस में नुकसान होगा हर वक्त चिंतन उसका एकदम बने रहते हैं हर वक़्त चिंतन रहता है अंदर में और पारमार्थिक विषय चिंतन का विषय में आ, उसका जिंदगी में कुछ विषय तो है नहीं अर्थात पारमार्थिक विषय में देखा जाए तो ये इसका दिल में अंधेरा छाया हुआ है यानी स सर्वभूता नाम तत्सम जगृत संग संयमी व्यक्ति हर वगत किसी भी हालत से जहाँ भी रहे हर वगत उसका अंदर में ऐसा चिंता रहता है कि किसी भी हालत से हमारा नुकसान न हो जाए अर्थात हमारा मन भगवान का चरण में है किसी भी हालत से हट न जाए हर वगत इसका चिंतन रहता है और इस विषय में विषयों विषयी व्यक्तियों का चिंतन बिल्कुल नहीं है इससे ये निशा का बराबर रात की बराबर रात को रात में क्या होता है सब सो जाता है सो जाता है ना रात को सब सो जाता है बस निद्रा आलस होता है तो जानी सा सर्वभूता नाम तत्सम जागृति संजयी जिस जिस विषय में आत्मचिंतन के विषय परमात्मिक विषय में जो विषय लोग का जिंदगी में अंधेरा है रात की बराबर है एक संज्ञमी व्यक्ति आत्मनिष्ठ व्यक्ति हर वक़्त उसी विषय में जागृत है कोई हमारा नुकसान ना हो जाए हर वक्त चेतना उसका में भरपूर है एक वैष्णव अगर स्वयं भी करता है स्वयं के अंदर में भी उसका पूर्ण चेतना रहता है चेतना खो नहीं जाता है बद्धजीवी के शयन में तो जितना शयन कम हो अच्छा है शयन जितना कम हो अच्छा है क्योंकि शयन तमगुण का धर्म है लेकिन प्रतिष्ठित गुरु वैष्णव का शयन ऐसा नहीं है। उसमें भी भगवत चिंतन रहता है और इधर बताया जश्यम जागृति भूतानी जिस जिस विषय में जड़ जगत का आदमी जागृत है होशियार है उस विषय में जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति है सा निशा पश्चुतो मुने हैं शानीसा पशु तो मुने है, है। विषय का विश्वचिंतन में जो जड़ जगत का आदमी होशियार रहता है उस विषय में जो मौन रहता है मुने है, वो क्या है निशा रात की बराबर दिखता है या ये जो मुनी शब्दों का व्यवहार किया इसलिए वो विषय का वार्तालाप में उसका कोई सुख नहीं होता मौन रखता है मौन रखता है ना क्योंकि विषय का वार्ता में इसका कोई कहना नहीं है सिर्फ भगवान का विषय में उसका जवान चलता है इसलिए ऐसा बोला गया अभी बताया सत्तर नंबर श्लोक इधर जो है आपूर्जमानचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंत यदवद तदवद कामा यंग प्रविशंति सर्वे सशांतिमोति न काम कामी आपूर्यमाण अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशंति यदव समुद्रो जो है समुद्रो पानी उधर तो नापा नहीं जाता अथई जल है ना उसमें उसमें जो पानी है समुद्र का समुन्दर का कोई अपेक्षा नहीं है कि बाहर से हमको कुछ पानी दे दे तो हमारा स्टेबिलिटी रहेगा समुद्र मांगता है उल्टा समुंदर का ओर सारे नद नदी जितना है नदियां हैं सारे दौड़कर कर कहाँ जाती है समुंदर में प्रविषं थी जरूरत समुंदर में जाके मिलते हैं फिर उसका बाद समंदर को उंगली उठाकर ये नहीं बता कि देखो हम इतना पानी तुमको दे दिया समंदर को बोला समंदर को ये नहीं बोल समंदर को क्या बोले क्योंकि समंदर स्वयं पूर्ण है बाहर से जितना पानी जाए समंदर में उसमें भी कोई घाटा नहीं है एए, कोई वृद्धि नहीं है और नहीं गए फिर भी कमी नहीं है कमी नहीं है तो समुद्र का जो पानी है वो कितना बढ़ गया कितना कमती हो गया इसका हिसाब आता नहीं आता है इसे बताया बताया गया कि आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापो प्रविशंत यदवत अचलम प्रतिष्ठम स्थिर रूप में अवस्थित है इसका जो स्थिति है वो स्थिर उसमें कोई ह्रास वृद्धि नहीं है स्थिर रूप से रहता है इसलिए जैसे एक आदमी का अंदर में भगवत स्थिति है परिपूर्ण रूप में तमाम इंद्रियों को जय कर लिया जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त हुआ मन जिसका बस में है अर्थात जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जिसका हृदय शांत है क्योंकि उत्तम वस्तु को प्राप्त किया अशांत होने का कारण है बेचैनी बेचैनी क्यों रहते हैं विषय के ओर दौड़ता है जब माइंड का टोटल स्टेबिलिटी आ जाता है उस समय क्या होता है ना वो संज्ञमी व्यक्ति जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है इसका सामने जितना सारे विषय आ जाए वो अनुकूल विषय को गोहन करने का बाद उसका हृदय में कभी कुछ बेचैनी नहीं आता स्वाभाविक विषय का ये धर्म है किसी भी विषय को भोगने जाओ इंजॉय करने जाओ तो हंड्रेड परसेंट आपका बेचैनी आएगा ही क्योंकि काम है कामना है कामना का पूर्ति में कभी भी शांति नहीं आता है कामना का पूर्ति में किसी को आज तक शांति आया कैन यू सोमी वन सिंगल इंस्टेंट एक उदाहरण मेरे को दिखा दो ये कामी व्यक्ति काम पूर्ति करने के लिए दौड़ा और उसका जिंदगी में अंतिम में शांति आया देखाओ मेरे एक उधार है ही नहीं ऐसा ही चीज़ है विषय का काम है ऐसा जड़ो विषय का काम है ऐसा कि आदमियों आदमी को अंधा बना दे और जिस विषय में आकर्षण है उसका पीछे दौड़े अंधा का माफी और वो गड्ढा में गिरकर अपना जिंदगी को खो बैठता है यही तो है ना विशान संग्यात संग्यात कामा सिति भिब्रम सिति भिब्रम बुद्धिनासा तो विषाण पुंसा संगस्ते सुपजाते संजात संज्ञात काम कामात् क्रोधो अवजाते क्रोधाद सन्मोहात्ति विभ्रम स्थिति विभ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रंसनी यही तो श्लोक का व्याख्या है दो दिन से कहा लो योदु वंशों में एक राजा था उसका भी ऐसा हुआ था समय मिले तो वो भी कह देंगे नौ जातु कामहामानम उप उपवग, उपभोगेण सम्मति उधर एक श्लोक है सुंदर कभी काम के पूर्ति के द्वारा किसी को शांति नहीं आता बोले उदाहरण कैसा जैसे एक आंख जल रहा है और आग का अंदर में आप आग का ऊपर एक काम करो घी घी जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ज्लनशील वस्तु को उपहार दो फेंको क्या होगा आग जल रहा है उसका अंदर में आग घीऊ और पेट्रोल कुछ भी इसको दो क्या होगा आग बुझेगा आग तो और बढ़ जाएगा है ना आग बढ़ जाएगा न ऐसा मापिक नौ यातु तो कामह कामान उपभोगेण असम्मति काम के द्वारा काम का उपभोग काम का उपभोग के द्वारा काम का शांत अवस्था आता नहीं शांति आता नहीं और बढ़ जाता है नशे का वस्तु एक आध दिन दोस्तों को साथ पी लिया दारू पी लिया एक आध दिन मजे में उसका बाद वो बढ़ते हुए दो चार दिन हो गया फिर बीज बीज में होने लगे तो बाद में वो क्या क्या हो गया वो उसका आदत में आ गया उसको छोड़ने बोलो तो छोड़ नहीं सकता आंखों का सामने मर गया दारू पीते पीते पीते पीते बेष आंखों का सामने मर गया क्या करे फिर भी वो जो हालत उसका है वो बिना पिए रह नहीं सकता तो कामना बासना जो है उसको पूर्ति करने जाओ तो वो आपका और समस्या खड़ा कर दे लेकिन तमाम दुनिया में जो जो भोगने का वस्तु है उसका जो बेसिक एलिमेंट एलिमेंट्री विषय है हमने बताया था शब्दोस्पर्श रूप रसगंधो तमाम दुनिया का भोगने का वस्तु है ये बेसिक पांच चीज शब्दोस्पर्शो रूप रसगंध कोई भी विषय है कोई भी विषय है जिसका पीछे आप दौड़ रहे हो विचार करके देखो ठंडा दिमाग से देखो ये शब्दो स्पर्शो रूप रसगंधो ये पांच है ये छोड़ के और कुछ नहीं लेकिन इसका समाप्ति कब होगा बोले तमाम जो रूप शब्दोस्पर्शरूप रोजगंधों की समाहार है अप्राकित ये तो प्राकृत विषय है ना न रूप रोजगंध ये जो प्राकृत विषय है लेकिन वो अगर भगवान का साथ ओरिएंटेड हो जाए और अर्थात भगवत संबंधित हो जाए अतः हमारा दिल में बेचैनी होता है कि शैम सुंदर का रूप बिना देखे हम रह नहीं सकते जैसे मीरा का हुआ हुआ नहीं तुम्हारा हुआ नहीं तो नहीं हो सकता नॉट डैट तुम्हारा हुआ नहीं हुआ नहीं लेकिन हो सकता बिल्ला मंगल ठाकुर का क्या हुआ पागल हो गया हो गया ना सात सौ साढ़े साल बिल्ला मंगल ठाकुर वृंदावन दे ब्रह्मो का किनारे आंखें नहीं हैं बैठ के अपना श्याम सुंदर का लीला का स्वादन किया सात सौ साल एक ब्रह्म का किनारे वृंदावन में वहाँ बैठ के शाम सुंदर का तमाम लीला का दर्शन करते होना गर्ल आपका जिंदगी में हुआ नहीं बोलो हो नहीं सकता संभव नहीं है विशेष करके जो लोग अपने को बुद्धिमान समझता है अपने को इंटेलिजेंस समझता है उसको उसका जिंदगी में फॉल्सिगो है उसका उसको समझाने जाओ तो अगर बोले कि महाराज आपको समझाना सम संभव नहीं है तो और गुस्सा हो जाए क्या हमारा बुद्धि है आप समझा सको तो समझेगा नहीं हम हम न समझ नहीं सकोगे और गुस्सा हो जाए क्यों हमारा बुद्धि है हम शिक्षित है आप समझाने आप समझ समझा नहीं सकते हो हम ना ऐसा नहीं हम अगर समझाएं भी फिर भी तो आप समझोगे नहीं बस तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे दे आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे दे आप किस विषय में पढ़े हो बोले इकोनॉमिक्स लेके हमने ऑनर्स पास किया ऐसा ऐसा नौकरी का पीछे हाँ ठीक है हम अगर आपका सामने अप्लाइड फिजिक्स का बारे में बताना शुरू कर दे अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स उसका बारे में हम चर्चा शुरू कर दे आप समझोगे बोले ना तो समझ में नहीं आ रहा क्यों हमारा समझाने की हिम्मत है आओ हम समझा दे आप तो समझ बोले तो हम तो बेसिक आइडिया नहीं है आइडिया है आपको आपका जानकारी नहीं है कोई उर्दू लैंग्वेज किसी ने सामने रख दे बोले मार क्या है ऐसा ऐसा काख जैसा अपना पेड़ से ऐसा ऐसा दाग दे थो, थोड़ा अंकित कर दे जैसे कीच में बैठा अब पेपर में जैसे थोड़ा इम्प्रेशन आ गया उसका बाद चला गया उर्दू लेखा कैसा लगता है ऐसा ऐसा लगता है ना लेकिन जिसका उर्दू लैंग्वेज मालूम है उसका सामने रहेगा बोले तमाम सुंदर लिखा है इसमें देख लें आपको पता नहीं आप उर्दू पढ़ा नहीं परिचय नहीं है तो जिस विषय में जिसका बेसिक परिचय नहीं है उस विषय में समझाया जाए अपेक्षित अभी वो समझ में नहीं आएगा तो काम के द्वारा काम का काम का भोग के द्वारा काम का शांति होना संभव नहीं है संभव नहीं है और ज्यादा बढ़ते चलेगा और जिसका हृदय अंतर्मुखी है जिसका मन अंतर्मुखी है प्रज्ञा प्रतिष्ठित है सारी इंद्रिय बस में है जिसका मन भगवान में स्थित है उसके लिए कोई काम ही नहीं है कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम होगा कुछ क्योंकि ये जो शब्द स्पर्शों रूप रस गंधो इसका जो खिचावट है इसको रोकना संभव नहीं है लेकिन इसका जो मोड है इसको चेंज कर सकते हो मेरा समझ में आया क्या बात शब्दोस्पर्शों रूप रस गंधो इसका पीछे आपका इंद्रियां स्वाभाविक रूप पर दौड़ेगा उसको जितना रुकोगे उतना ही समस्या होगा लेकिन उसका उसका जो मोड है उसको घुमा दो अतः श्याम सुंदर का रूप देखने के लिए बेचैनी आता है जयपुर में जाओ सुबह में साढ़े चार बजे गोविंद जी का दर्शन किए बिना कोई लोग पानी नहीं पीता हजारों आदमी आ जाता कहां कहां से गोविंद जी का आरती दर्शन के लिए क्या आप तो सामने हैं आप मंदिर में नहीं आते हो आते हो अरे महाराज इतना सुबह में कौन जाए और ठंडी पर है तो और कहना ही क्या इतना ठंडी में कोई जाड़ा में कौन जाए लेकिन जिसका आकर्षण है ठाकुर जी में वो जरूर जाए है ना? जिसका आकर्षण हो तो जाएगा ही तो सैम सुंदर का रूप देखने के लिए बेचैनी ये रूप दर्शन का प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन ये आ गया आप जड़ों विषय का किसी लड़की और लड़का का रूप देखने के लिए भागो इम्प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल है ना क्योंकि किस रूप को तुम देखने के लिए भागते हो दो दिन का बात तो टट्टी ट्र, ट्र, पे सब हो जाएगा वो उसका सूरत तो एकदम हो जाएगा खत खत्म हो जाएगा दो दिन का है ये आकर्षण कुछ तो नहीं है लेकिन सैम सुंदर का जो रूप है ये तो अनंत काल एक ही है इसलिए प्रभुपा जी बताते थे शास्त्रों का निर्णय है इन्फिनिटी वर्ल्ड में इन्फिनीटी जो ब्रह्मांड है इसमें एकमात्र भगवान श्री कृष्ण छोड़कर किसी का हिम्मत नहीं किसी वस्तु का भोग करे एप्सल्यूट एंजॉयर भगवान श्री कृष्ण है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण एंजॉयर है आ तमाम अनंत दुनिया का जितना सारे वस्तु है सब उसका एंजॉयमेंट का विषय है कुत्ता को बोलो को खूब जोर से घी घी खाओ कुत्ता को घी खिला दो कुत्ता खाएगा और खाने से क्या होगा इसलिए बांग्ला में क्या बात है कुत्तार पेटे घी सो है ना कुत्ता घी नहीं खा सकता है ना क्या बात कुत्ता घी नहीं खा सकता खिलाओ गड़बड़ हो जाएगा उल्टा तो इसलिए तमाम जो जीव राशि अनंत तो इन्फिनेटी जीव इसका जो भोगता अभिमान हम भोग करेंगे एवं वो उसका हाथकरी लगा दे। ये हाथ करी देगा ये तुम्हारा लिए हाथकरी बन जाएगा कौन बाधा देगा महाराज हमारा भोगने का वो तो हम भोगेगा तुम बोलने वाले को ठीक ही तो है हम बोलने वाला कौन है हम बोलने वाला कौन है ठीक ही तो लेकिन तुम भोगो तुम अपना कर्म फल को भोगो है ना तो तमाम ये जो दुनिया है उसमें एब्सोल्यूट इंजेयर एकमात्र कृष्ण है या तो जीव के द्वारा आस्वादन का वस्तु उसमें ललची हो जाए मरोगे कानों का विषय में दौड़ोगे और मरोगे आँखों का विषय में दौड़ोगे तो मरोगे त्वचा का स्पर्श सुख के लिए दौड़ोगे वो भी आपका लिए खतरा है अब जियोगे नहीं एक मात तो सवार्थक है कि भगवान का कथा सुनो कान के द्वारा राइट एप्लीकेशन है आपका जो ओरल रिसिप्शन है कान जो है इसके द्वारा शब्द ग्रहण करने का जो क्षमता ठाकुर जी दिया है इसका राइट एप्लीकेशन क्या है ठाकुर जी का साइंटिफिक एवरग्रीन साइंटिफिक जो ये जो भगवान का विषय है वो सुनो और जवान के द्वारा भगवान का कथा बोलो जिहा में आस्वादन करो ठाकुर जी का प्रसाद हस्त आदि के द्वारा भगवान का मंदिर मंजून करो भक्तों का सेवा करो ऐसा करके आपका जितना सारे इंद्रिया हैं इंद्रियों के द्वारा भगव को भगवान का सेवा में लगा दो तो ये आपका लिए बंधन नहीं हो सकता सौ वही मन कृष्ण पदार वैकुंठ गुणान वर्णन है सुंदर है कौन किसका बारे में अम्बरीश महाराज करो तर तन मंदिर मरजना दीशु सुथिन चकारच कथोदयी मुकुंद लिंगाले दर्शन दिस है ना सब सुंदर है ऐसा करके जितना सारे इंद्रियां हैं आपका अम्बरीश महाराज जी ठाकुर जी का सेवा में लगा दिए लगा दिया न ठाकुर जी का सेवा में लगा दिया, दिया, दिया इसलिए उसका कोई समस्या हुआ नहीं लेकिन आपका समस्या हर हालत में आपका जिंदगी में आ रहा है और बिहारो कामानो यह सर्वाणो पुमांस चरत निष्प्रिय निर्मो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति किसका जिंदगी में शांति है अभी बोला था थोड़ा देर पहले चैतन्य चरतामित्र से कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो कृष्ण भक्तों का अंदर में कोई कामना वासना का कोई तरंग नहीं है इसलिए वो शांत है रावण का हृदय अशांत है रावण का हृदय अशांत है क्योंकि हर वक्त रावण का हृदय में कामिनी कांचन आदि प्रतिष्ठा के लिए पागल का मापिक उसका प्रचेष्ठा है इसलिए वो अब तैयार कर लिया था हमने स्वर्गों का सीढ़ी बनाए लेकिन स्वर्गों का सीढ़ी बनाने के लिए बड़ा इंतज़ार किया तब तक उसका मौत हो गया रावण का जो स्वर्गों का श्री बनाने का जो इच्छा था वो पूर्ति नहीं हुआ कि वह अच्छा काम को बाद में करेगा बोला इसे अच्छा काम को पहले करो अच्छा काम को छोड़ो मत सुबह स्व शीघ्रम कृष्ण भक्तों का अंदर में विषय का कोई स्पर्श नहीं है अर्थात कृष्ण भक्त के हृदय में एकमात्र विषय है परम विषय भगवान श्री कृष्ण का स्थान है परम विषय कौन है भगवान श्री कृष्ण परम विषय है और इधर जो विषय है वो सब विषय तो रहेगा नहीं मैटर बा। कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ गौड़िया मिशन में बहुत दिन पहले एक घटना हुआ था एक व्यक्ति रोज आता था विषयी व्यक्ति रोज आता था मंदिर में दर्शन करने के लिए और ठाकुर जी को दंडवत करते थे और ठाकुर जी का बात बहुत कुछ मांगते थे जो कुछ भी है और वैष्णव लोगों का साथ दर्शन हो जाता तो वैष्णव लोगों को दंडवत करने का बहाना करते थे और बोलते थे देखो आ, आप कितना आप आपका ज़िंदगी कितना सुंदर है आप मठ में रहते हो ठाकुर जी का दर्शन करते हो ठाकुर जी का कथा सुनते हो हम देखो विषय में दौड़ाए हमारा ज़िंदगी बेकार हो गया ऐसा करके बोलते थे रोज़ लेकिन वो उसका जो कहना था वो अंतर से नहीं था अंतर से नहीं था ऊपर से बोलता था एक दिन एक साधु उसको जब ऐसा विनम्र भाव लेकर बोल रहा है वो विनम्र तो है नहीं ऊपर से भाव दिखा रहा है, तो वो साधु ने उसको एक शिक्षा दे दिया बोले महाराज क्या रोज रोज आप ये बात बोलते हो हम विषयी है आप लोग बड़ा सुंदर हो मट में रहते हो सुंदर अरे आप तो सबसे निर्विषयी है आपका विषय नहीं है आप तो सबसे बड़ा हम divorced... बोलते हो हम तैगी है हम मट में रहते हैं हमको तैगी बोलते हो हम तो सोचते हो, तो हो है। है तहीं है तहीं है। आप तैगी <ड़ीणाद नहीं> है> है। हो बोले क्या बोल रहे हो राम राम ऐसा मत बोलो बोले हाँ आप सबसे बड़ा तैगी हो ऐसा मत बोलो महाराज बोले हाँ सबसे बड़ा जो विषय कृष्ण है उसको ही आप छोड़ के रखे हो तो आप सबसे बड़ा निर्विषय ही हो तैगी हो सबसे बड़ा जो विषय है उसको ही तो आप छोड़ दियो सो आपसे बड़ा तैगी आप हो हम लोग कहाँ से तैग किया हमने तो कुछ देखने देख तैग नहीं किया मैट में रहता है ठाकुर जी का प्रसाद कहते सब आप तो सबसे बड़ा विषय जो कृष्ण को ही छोड़ दिया तो तैगी तो आप ही है तो ऐसा मत बोलो डेली तो चुप हो गया उस दिन से वो समझ गया साधु ने कितना शिक्षा दे दिया <laughs> तो ऐसा ही है विषय लोग बहुत उल्टा बाल्टा चिंतन करता है और एक व्यक्ति तो रोज आके दंडवत करते हैं ठाकुर को और दंडवत करके वो ठाकुर के सामने अपना बिनय पंजी का जानते बिनय पंजीका अपना अंदर दैन्यों का, का प्रकाश करते हैं ठाकुर जी के सामने कैसा करते हैं पापो हम पापस पापस्व पाप सम्भ त्राही मांग पुंडरी काक्ष सर्व पाप हरोहरी रोज बोलता है रोज दंडवध करता है रोज बोलता है ठाकुर जी के सामने बोला है। बोलता है रोज दंडवध करे और बोलते पापो, पापो हम पापस पापो स्व पाप संभ त्राही मांग पुंडरी सर्व पाप हरोहरि हम साक्षात पाप पापस्वरूप है पाप है पपिष्ठ है हमारा जितना कर्म है चिंतन है सब पाप में है ठाकुर अब हमको पाप से निकालो आए साधु लोग रोज सुनते हैं क्या बग बक बगत करते हैं पाप हम पापस करमाना रोज बोलते हैं ठीक है एक दिन टेस्ट किया जाएगा कि ये सचमुच बोल रहा है कि नहीं तो ये दंडवत करके निकल रहा था तो एक ब्रह्मचारी ने उसको परीक्षा करने के लिए ओ पाप ओ पाप इधर आ जाओ उसको बुलाया ओ पापिस्ट पापिस्ट इधर आ जाओ वो बोला किसको बोलते किसको बोला रहे आपको बोल पापी रहा बोला आपको तम नहीं है आप जानते नहीं हो हमको पापिस्ट बोल रहे हो हैं मठ में रहते हो साधु बने हो कैसा बात है आपका हाँ वही तो बात है हम भी तो हैरान हो गया ये परिचय तो आपने खोद ही दिया था रोज देते हो तो इसी परिचय आपको दे दिया हमने जो परिचय देख लेके हम आपको बुलाया था ये परिचय तो आप भी दिखाया ठाकुर जी को रोज बोलते हो पापो हम पापस कर माना पापस तो कापो सम्भ क्या ये ठाकुर जी के सामने रोज झूठा बोलते हो तब वो चुप हो गया आप तो अपना परिचय रोज देते हो ठाकुर जी के सामने जब हम एक दिन बोला तब गुस्सा हो गया सब आता है सब ठगी है चीटिंग करने के लिए आता है गुरु वैष्णव भगवान का सामने ऐसा मूड लेके आना नहीं चाहिए अपना जो विशेष जो अंदर अंदर में जो भाव है उसी को विज्ञापन करके कोई वीक पॉइंट है कुछ है उसको समाप्त करना चाहिए हमारा अंदर में अगर कोई वीक पॉइंट है हम बोले गुरु वैष्णव को नहीं बोलेंगे तो तुम ही मरोगे डॉक्टर के सामने वैद्यों के सामने तुम अपना बीमारी का बारे में बोलोगे नहीं डॉक्टर बोले बोलो ठीक से आपका क्या क्या बीमारी है ओ शर्म के मारे बुला ही नहीं वो बोले बोल दे तो शर्मिंदा है कुछ ऐसा बीमारी है तो बोल नहीं जाए तो उचित नहीं डॉक्टर बोला कैसा बीमारी है आपका बोले ऐसा ऐसा है तो ठीक से बताओ ये होता कि आपका बोले ना ना ऐसा नहीं वो होता है लेकिन बोला नहीं हो तो डॉक्टर ने दबा दिया डॉक्टर को तो झूठा बोला फिर पंद्रह दिन में आके बोला आपका हम आपका हमारा तो बीमारी जाता ही नहीं आप बोले आप तो सही ढंग से बताए होते तो बीमारी जाता गुप्त रोग है आपने बताते नहीं हो ठीक से बताओ क्या क्या हो रहा है वो शर्म के मारे बोल नहीं रहा है और बीमारी भी, भी जा नहीं रहा है ऐसा जब साधु गुरु वैष्णव का सामने अपना विज्ञापन को ठीक पेश कर दोगे एग्जैक्टली exactly, आपका अंदर में क्या भाव है क्या आ रहा काम आ रहा है कि क्रोध आ रहा है किस विषय का वो दौड़ रहा है तो गुरु वैष्णव उसको संभाल लेगा मेडिसिन तो यही है ना हरिकथा तो यही यही मेडिसिन है हरिकथा जो है इसको बोल रहा है मेडिसिन और प्राकृतिक औषधि इसके द्वारा ही आपका ट्रीटमेंट संभव है औषधि को अगर ठीक से लिया जाए और परहेज परहेज सीख से पालन किया जाए तो आपका बीमारी जाने का नहीं आपका बीमारी नहीं जाने का कोई चांस नहीं है जाएगा जरूर तो बिहायो कामान जर्वान पुमांस चरत निष्प्रिय निर्मो निरहंकार स शांतिम अतिगछति सर्व काम को विसर्जन देती हुए बिहायो कामान जर्वाणो सर्व काम को विसर्जन दे दिया बिल्कुल नहीं है जो पुमांसु चरत निष्प्रिय एकदम निष्प्रिय होकर आकांक्षा वर्जित होके विचरण कर रहा है उसका लिए दुनिया में कुछ भी हो जाए निर्ममों कुछ नहीं होगा जिसका तत्वज्ञान तो जागृत हुआ अंतरमुखी हुआ जिसका जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुआ है उसका क्या बिगड़ेगा जनक महाराज बोल रहे हैं कि देखो ये हमारा तमाम जनकपुरी अगर जल जाए उसका बाद भी हमारा एक बूंद भी नुकसान नहीं होगा हम घबराएंगे नहीं जनक महाराज बोल रहे हैं जिस जनकपुरी में मैं हूँ राज्य राजधानी में वो अगर जल के खाक हो जाए अभी उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसी बात को प्रभुपा जी ने बताया था तमाम दुनिया जल के खाक हो जाए हम चैतन्य चरितमित के अपना हृदय में लेके जीऊ कुछ नहीं होगा तमाम दुनिया में बाढ़ आ जाए तमाम वस्तु तो समाप्त तो हो जाए लेकिन चैतन्य चरितमित में हृदय में लेकर तैरते रहेंगे कुछ नहीं होगा ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है ये कोई सेंटिमेंटल कोई विषय नहीं है मेटेरियल तो निर्ममो निरहकार रहा सशांति में अधिगत छ जिसका अंदर में कोई विषय का आकर्षण नहीं है अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं है सर्व विषय काम को छोड़ दिया तो वो शांति मिलेगा नहीं उसका हृदय में कि तुमको मिलेगा सशांति अधिगच्छ थी उसका ही जिंदगी में शांति आ जाता वो ही शांति प्राप्त कर सकता बाकी दुनिया का लिए शांति असंभव है देखो पूरा तमाम दुनिया में शांति प्रतिष्ठित करने के लिए कितना प्रयास प्रचेष्टा चल रहा है चल रहा है ना? विश्व में शांति प्रतिष्ठित करने के लिए कितना प्रचेष्ठा चल रहा है चल रहा तो तो है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन हुआ विश्व शांति संस्था हुआ विश्व का स्वास्थ्य दिवस पालन किया जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस हैं उसका लिए विश्व वर्ल्ड है हे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ हुआ आप आपका सामने अगर क्वेश्चन किया जाए क्या विश्व का शांति आया है विश्व शांति संस्था वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन कितना साल में प्रतिष्ठित हुआ था देखो कितना जीके जनरल नॉलेज जो लोग कंपटीशन एग्जाम देता है उसको आता है उसमें कौन साल में प्रतिष्ठित हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहना है कि वो वो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिष्ठित होने का बाद व्हाट इज द एक्चुअल अचीवमेंट कैन यू शो मी क्या अचीवमेंट हुआ क्या प्राप्ति हुआ क्या वर्ल्ड में पीस आया आया क्या आजादा हो गया क्योंकि जिस हालत में जिस प्रोसीड्योर में आप वर्ल्ड में शांति लेने का कोशिश कर लो इट इज टोटली एब्जर्ड श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का एक एक बात जब मानोगे वर्ल्ड में इंस्टेंट अभी एक क्षण प्रतिष्ठित हो जाएगा शांति श्री चैतन्य महाप्रभु का एक एक बाणी को पालन करोगे तो शांति प्रतिष्ठित होगा और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन दरकार नहीं है अपने आप शांति आ जाएगा और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन हुआ है उसका बारे में खबर ख़बा, लेकर देखो उसका खुद का जिंदगी में शांति नहीं जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बन के बैठे हैं उसका जिंदगी में खुद का जिंदगी में शांति नहीं उसका बीबी दूसरा लड़का का पीछे जा रहा है उसका उसका जो लड़की है जा रहा है इधर घर में अशांति लड़का मार रहा है सारे अशांति है उसका संसार में जिसका घर में अशांति है जिसका मन में बेचैनी है वो कैसे पृथ्वी का शांति के बारे में टोटल सल्यूशन ना सके संभव है संभव है कभी संभव नहीं वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा है जिसका जिन जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हुआ उसका तबीयत देखो उसका शुगर है ब्लड प्रेशर है तमाम बीमारी है वो विश्व का शास्त्रों के बारे में कैसा चिंतन करे उसका खुद का ही शास्त्र नहीं है जिसका खुद का शास्त्र नहीं है वो दुनिया का शास्त्र के बारे में वो सल्यूशन निकाल के निकालने के लिए आए हैं बड़ा आभारी आया संभव नहीं ये जो प्रोसीड्योर है टोटली बेकार है इसमें होगा नहीं जब किसी चैतन्य महाप्रभु का कथा समझेगा तब दुनिया में शांति आएगा शास्त्र भी आएगा शांति आने के साथ शास्त्र भी आएगा क्योंकि खान पीन सब चिंतन खाना पीना सब बदल जाएगा तो स्वास्थ्य शास्त्र आप में आगा शास्त्र कब हानि होता है इसी, इसी इन चीजों का पीछे तो विहायो का मानो जर्वाण पुमांस चरति स्प्रिय निर्मो निरहंकार शांतिम अधिगछती उसका ही शांति आता उसका बाद बोला देखो ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थो नईनम प्राप्त विमुती स्थित अंत कालोपी ब्रह्म निर्माण मृत ऐसा सच कंडीशन ये जो स्थिति आपने बताया जो ये जो स्थितोप्रज्ञ का क्या लक्षण है किंग आशित किम ब्रजेत किम आशित इत्यादि क्वेश्चन किया अर्जुन स्थित प्रज्ञा का क्या लक्षण है कैसा वो चलता है बोलता है सब लक्षण सारे बोलते बोलते अब तक आया इसका बाद जितना सारे लक्षणों का विचार विवेचना हो गया आप जो आप जो फाइनल इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बोलता है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐशा ब्राह्म स्थिति है इसको ही बोलता है कि ब्राह्म्य स्थिति है ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म में स्थित है इस बात को दो तरह से व्याख्या करो एक है एक है निर्विशेष ब्रह्मो निर्विशेष ब्रह्म है अच्छा विशेष ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म में जो स्थित होता है उसका भी थोड़ा बहुत शांति तो मिलता ही है लेकिन सविशेष ब्रह्म में जब तक मन ना लगे तब तक फाइनली कुछ बोला नहीं जाता सविशेष ब्रह्म में जब मन लगे तो एकदम पक्का है ऐसा ब्राह्म्य स्थिति ही पार्थो नइनम प्रापो विमुझती और ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्ति करने का बाद इसका अंदर में मोह नहीं आता ना न इनम प्राप्त विमोहती ये स्थिति प्राप्त होने का बाद ये इसका विमोहन होता होना संभव नहीं है अस्तित्व अंत काले भी इसी अवस्था में आकार स्थित हो जाओ प्रतिष्ठित हो जाओ तो इसको ही बोला जाता है अंतिम में जब सोरी छोगे छोड़ोगे ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्म निर्वाण हे पार्थ इसको ही ब्राह्मी स्थिति बोला जाता है इसी प्रवस्था प्राप्त होने का बाद जीवों का अंदर में और मोह बोल के कुछ चीज़ रह नहीं जाता और मौत का समय मृत्युकाल जब आ जाए इस अवस्था में स्थिति रहते हुए वो ब्रह्म निर्वाण ब्राह्मी हो जाता है मुख्य लाभ करता है अभी ये जो ब्राह्मी स्थिति है ये ब्राह्मण स्थिति ब्रह्म निर्माण मुख्य लाभ जो है ये सब कोई का लिए संभव है नहीं हर आदमी का ये हालत प्राप्त होना संभव नहीं है शिला स्वच्छिदानंद भक्ति मिंद्र ठाकुर जी ने इसका बारे में सुंदर बोला इसको ही बोल के आज हम छोड़ेंगे शिला स्वच्छिदानंद भक्तिविंद्र ठाकुर का कहना है इसी प्रकार का स्थिति इसको ही ब्राह्म ब्राह्मी स्थिति बोला जाता है ये पार्थव जो वो स्थिति को लाभ करते हैं वो कभी महित नहीं होता मोह प्राप्त नहीं होता अंतकाले खट्टांग राजा का मापिक वही स्थिति लाभ करने से भी इनका ब्रह्म निर्वाण लब्ध होता है खट्टांग राजा क्या किया देवता लोग खट्ट और राजा का बाहुबल के द्वारा बहुत काज सिद्ध किया और बोले आशीर्वाद ले लो देवता तो खट्टांग राजा बोले अरे आशीर्वाद तो बाद में लेंगे अभी बताओ हमारा जिंदगी कितना है तो उसका हिसाब हम करेंगे तो हिसाब करके देखे आपका तो नहीं है बिल्कुल आयु तो नहीं है बहुत कम तो इसी समय बोले तो क्या करें आप बले पल भर में क्या किया बैठ गया भगवान में मनोनिवेश किया खट्टंग राजा है उसी समय का अंदर उन्होंने क्या किया भगवत का भगवत चरण में मनोनिवेश किया जरो विषय का आकर्षण को बिल्कुल काट के फेंक दिया ब्रह्म प्रापक वो जो खट्टांग राजा किया खटंग राजा का न्याय ये स्थिति लाभ कर करने से भी इनका ब्रह्म निर्वाण लब्ध होता है और ब्रह्म पापी का स्थिति को ब्राह्मी स्थिति बोला जाता है ब्रह्म पापक ब्रह्म पापक जड़ो मुक्ति को ब्रह्म निर्वाण बोला जाता है जड़ों से विलक्षण है ये जड़ों वस्तु नहीं है जड़ों से विलक्षण तत्वों का नाम है ब्रह्म जड़ो वस्तु से संपूर्ण छाँट लो जो विषय जड़ो एकदार हो जाएगा ब्राह्म्य स्थिति पऊपा जी ने सब सुंदर व्याख्या किया किसी को चिन्ह मात्र अनुभूति होता है चिन्ह मात्र तो अनुभूति होता है और भक्ति ठाकुर जी ने बताया इस तत्व में अवस्थित होने के बाद अप्राकृत तो रसलाभ होता है और इसी उध्याय को गीता सूत्र बोला जाता है इसमें विशिष्ट रूप में कर्मों और ज्ञान एवं अस्पष्ट रूप में भक्ति के बारे में भी इंगित दिया गया क्या ये ये दि दूसरा उध्याय जो चर्चा हुआ अभी ये दूसरा उध्याय जो है आपका इधर द्वितीय उध्याय का समाप्ति घोषित समाप्ति हो गया काल से तृतीय उद्याय का कर्मयोग का बारे में थोड़ा चर्चा होगा इसका बारे में काल चर्चा होगा और आज जिस तक चर्चा हुआ उसका बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो नहीं तो कितन कर दो